सुवसुपतिर् कमस्यग्नि विभावसु श्याम ते सुमतावपि वसु वसुसाने वाले वसुपति जिसमें वास करते हैं उसके स्वामी मानस्वरूप हम सुख को भी कहते हैं सुख स्वरूप भी होंगे गु विभा प्रकाश रूपले ले सुमतोपी हम आपकी से वर्णन तो किया है इसमें किस स्वरूप वाले हैं आप पहले बताया पशु अपने अंदर सबको बसाने वाले हैं और वसुपति साए जाते हैं जिसमें उसके भी आप स्वामी हैं पास के दो स्थान है तो अपना स्वयं ही है उसका है कि बस उसका स्वामी है उससे अतिरिक्त भी कुछ है बसाने योग्य जिसका कि स्वामी है वो आश्रय हो गए स्थान हो कौन कौन है स्वयं ईश्वरी दूसरा ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है जिसका उसी का है वो कौन है जित भी हो सकते हैं शरीर से लेकर के महत्तव से लेकर के पूरा संसार जितना बदमा जहाँ भी बस सकती है बस के स्थान है और उसका वो स्वामी है उसी का है लेकिन वो विशेषता तो ये होगी बाँस के योग्य हैं और बाँस देने वाले भी हैं तीसरी विशेषता है कम हम कहते हैं सुख को कमसी इन्होंने कमसी का किया है अग्नि विज्ञान आनंद सदिभावी है वैसे विशेषण है इसमें केवल सत्य प्रकाश एक धन में सत्य स्वरूप वाला जो प्रकाश है ज्ञान है धन जिसका ऐसे स्वरूप यथार्थ ज्ञान उसका स्वरूप है ऐसे धन वाला है जान के अंदर रहने वाला है ऐसे विशेषणों वाला जो ईश्वर है आप मैं आपकी सुमतो अन विज्ञान के अनुसरण में या ज्ञान विज्ञान के आश्रय में तो ईश्वर के विशेषताएं बता दी ईश्वर की और उसके बाद अपना कर्तव्य बताया करना चाहिए इतने जो गुणवान वहान ईश्वर हैं, उनके अंदर अपने को आश्रित होना चाहिए इनमें क्या विशेषता है ईश्वर की जो पहली विशेषता बताई वसु है आपका तो जो पहला है इसमें वसु ये तो हमको अभी उपलब्ध नहीं है वाला उपलब्ध है अब तो दूसरा जो उपलब्ध है इसकी विशेषता को हम कैसे समझ सकते हैं स्थान वास निवास हमको दे रखा है ईश्वर ने अपने को इससे कोई अंतर नहीं आ रहा है ना हम ईश्वर की पृथ्वी पर रह रहे हैं या ईश्वर के शरीर में रह रहे हैं ईश्वर के यहां हमको कोई स्थान जैसे इन्होंने दे रखा है और कहीं अपना कमरा लेकर के रहते हैं कोई वैसी रहने दे देता है तो उसके प्रति हमारी जैसी कृतज्ञता रहती है जैसी बुद्धि हो तैसी बुद्धि ईश्वर के प्रति बन रही है क्या आप आश्रय दाता का महत्व कब समझेंगे हम जब मारे मारे फिर रहे हैं जैसे की यात्रा की होगी आपने बस में या रेल में बहुत भीड़ भाड़ हो जब थसा थस में अगर आपको कोई अपनी सीट दे देता है क्या लगता है उस समय साम्राज्य मिल गया यही लगता है ना कह देते हैं कि मैं तो उतर रहा हूं जी आप सीट ले लो अपनी बस तो उसके प्रति भी कितनी होती है उदार वो कृतज्ञता होती है और सीट मुझे मिल गई इसकी कितनी प्रसन्नता होती है सोचते हैं कि इसकी सीट नहीं थी ये तो इसको तो उतरना ही उतरना था और वैसे तो दे नहीं सकता था वो भी जब तक उसको नहीं उतरना था नहीं दे रहा था वैसे घूम देख रहे थे ना कौन उतर जाएगा कौन हट जाए यहाँ से कोई नहीं हट रहा था तो हम ऐसे देख रहे थे अब जिसकी जगह आ गई उतरने की जगह तो वो उतर गया इसलिए छोड़ रहा है वो बस इतना है कि हमको बता दिया उसने कि मैं उतरने वाला हूं और बैठ जाना तो इतने मात्र से हमारी उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है उत्पन्न कृतज्ञता उत्पन्न हो जाती है कि हाँ वहां तो मुख्य है कि उसने सीट हमको उपलब्ध करवा दी हमको सीट हमको उपलब्ध हुई है इस बात से हम कृतज्ञ हैं उसके आश्रय देता है स्थान देता है ऐसी स्थिति में हमारे अंदर उसके प्रति कृतज्ञता की भावना है अंदर अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ऐसा करना भी चाहिए आप अपनी सीट किसी को दे दो और वो कुछ नहीं बोले आपसे धन्यवाद भी ना दे तो दोबारे क्या सोचेंगे आप इसको नहीं देना इस बार देना ऐसा यानी दो शब्द मुझे बोले ये ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं ना तो इससे ये हुआ कि हमारे अंतःकरण में ये भाव है अगर कोई हमको आश्रय देता है कुछ देता है तो हम भी उसके प्रति कृतज्ञ बने और हम यदि देते हैं तो हमारे प्रति भी कृतज्ञ होवे तो अब ये क्या होगा एक भाव हो गया क्या भाव हो गया कि देने के बाद कृतज्ञता होनी चाहिए श्रेय यदि दिया जाए कोई किसी को तो देने वाले के प्रति लेने वाले को कृतज्ञ होना चाहिए ये नियम हो गया अब तो ये नियम यहाँ पे लगाना है ईश्वर की ओर से हमको भी आश्रय मिला हुआ है मिलता है तो अब हमारा क्या बन जाता है फिर दायित्व हमको भी उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए इसे यहां लोक में हम होते हैं कृतज्ञ वो भावना हमारे अंदर है तो यही भावना हमको ईश्वर के लिए भी प्रकट करनी है नहीं करते हैं तो या तो हम कृतघ्न होंगे फिर या फिर अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं ईश्वर को जानने के कारण क्या होगा अब वो हमको एक दोष होता रहेगा हमसे अगली बात यही है कि इसमें सब कुछ उसका है और हम उसके आश्रय में रह रहे हैं तो सदैव हमको इस बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए हम इसीलिए उसके प्रति नहीं हो पा रहे हैं किताजी के कि हमें जान नहीं रहे हैं। ये उसका है उसने हम जहां हमको दिखता है ना देता हुआ जानते हैं उसके प्रति कर ही देते हैं वहां तो हम रहते नहीं चुपचाप नहीं रहते हैं ना दिख गया इसने दिया मुझे तो अब नहीं रह सकते चुपचाप कम से कम बोल नहीं पाते हैं संकोच से तो अंदर अंदर तो कर ही देते हैं अच्छा है ये तो पता चलने पर हमसे ये प्रकट होती है भावना लेकिन ईश्वर के प्रति नहीं हो रही है प्रकट इसका अर्थ है हम ईश्वर से से मिले हुए बात को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं मान रहे हैं यह तो हमको मानने का प्रयत्न करना चाहिए ये ईश्वर से हमको मिला हुआ है ये तो है कारण रहता है आप बहुत अधिक अभिमान से खड़े हैं वहां हम्म नहीं भी देता है मैं तो वैसी यात्रा कर ही लूंगा इसकी अपेक्षा नहीं है नहीं आपको अपेक्षा आप दिख नहीं रही है समर्थ आप देख रहे हैं अपने आप को मेरी तो सामर्थ है ना भी मिले तो क्या है मैं तो जाऊंगा ऐसी स्थिति में यदि वो देता है तब तो नहीं होगा अंदर आपके लेकिन आपके पैर दुख रहे हैं बिल्कुल खड़ा ही नहीं होया जा रहा है गिर रहे हैं बार बार इधर से उधर ऐसी स्थिति में यदि देता है तो नहीं चुप रहेंगे तो आप भी होगा अहंकार है कारण एक तो दूसरा कारण ये है कि एक तो हमको नहीं लग रहा है कि हम इससे वंचित भी हो जाएंगे क्या आश्रय हमारा छिन जाएगा एक तो ये नहीं है और दूसरा नहीं है कि हम असमर्थ हैं इसके बिना ये नहीं लग रहा है जैसे वहां लगता है कि मैं तो समर्थ हूं खड़ा रहूंगा क्या होगा अपने ऊपर अभिमान है ना वहां पर इसलिए हम उसके दिए हुए को भी नहीं स्वीकार रहे हैं। तो यहां पर भी अपने को लगता है कि मैं समर्थ हूं मैं तो रह रहा हूं क्या है ये छीनेगा थोड़े खिसक नहीं सकता हमसे तो इस अभिमान के कारण भी हो सकता है कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहेंगे लेकिन उससे पहले है कि उससे संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं हम है और ये उसका है ये नहीं समझ पा रहे हैं इस समझ में उतना उतना आता जाएगा अपने स्वरूप को जैसे जैसे जानते जाएंगे अपना जो है जीवात्मा का स्वरूप है जो जितना इसकी सामर्थ्य और इसकी तुलना करें देखता जाएगा अभी तो सारा का सारा जो शरीर है ना अपना स्वरूप मान के चलते हैं तो इस शरीर में तो चलने उठने जाने फिरने की सारी क्षमता है तो क्षमता वो सब अपने साथ हमने जोड़ रखी है तो कमी नहीं दिख रही है ना वो तो हम इतने है ही ऐसा लगता है तो हम ही जब इतना है तो फिर अपेक्षा क्या रखेंगे इस दोष के कारण फिर नहीं लग रहा है कि हमें ईश्वर से कुछ मिलना चाहिए या मिलने की अपेक्षा हुआ है माना हुआ है सारा ये तो इसको कम करते जाना है या ये कहेंगे कि रूप मानते जा रहे हैं शरीर आदि को धीरे धीरे इससे अपने को अलग करें सामर्थ कितनी है जीवात्मा की सकता ना तो उस अवस्था में जाकर के देखें एक तो वो अवस्था है जहां कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अब क्या होगा धीरे धीरे धीरे धीरे जुड़ने पर ही तो सारा कुछ कर पा रहे हैं ना तो हमको देखिए कितना वास दिया है उसने पहले तो हम होश में नहीं आ सकते हैं। होश में आने के लिए उसने मना दी आदि सूक्ष्म शरीर देने के पश्चात फिर उसने अब उतने से भी काम नहीं चला सूक्ष्म शरीर से भी अगर काम चल जाता तो इसकी जरूरत नहीं थी सारा काम हो जाता ना उससे देखना घूमना सुनना जानना सब हो सकता था तो फिर स्थूल शरीर की अपेक्षा नहीं थी तो लेकिन उतने से भी काम नहीं चला तो फिर ये दोबारा दिया स्थूल शरीर भी दिए वो भी हमारा आधार आधार है आश्रय है पहले तो हम सूक्ष्म शरीर पर टीके जा करके शरीर से उसकी प्रक्रिया सारी पूरी होती है सूक्ष्म शरीर से ये जितनी अनुभूतियां हैं ना ये सूक्ष्म शरीर से ही संभव है जितना भी ज्ञान विज्ञान हमको होता है सुख दुख या ज्ञान विज्ञान इसमें बाहर का कुछ नहीं है वो ये आश्रय तो बनता है लेकिन अनुभूतियां यहाँ कहीं नहीं होती है सारी अनुभूतियां अंदर होती है मन के अंदर सूक्ष्म शरीर में होती है ऐसे जितना सुख दुख हो रहा है ये भी बाहर नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है ये सबके सब अंदर होता है तो इस दृष्टि से सूक्ष्म शरीर का भी अपना महत्व है थी थी थी थी थी ए, मतलब संबंध होने से बाहर की चीजें हमारे पास जा पाती है या वो चीज काम करती है किसी चीज पर रुक करके जैसे नींद में है ना या हम यहां बैठे हुए हैं तो काम तो सारा अभी हम इस शरीर से कर रहे हैं लेकिन ये हमारा केवल आधार बना हुआ है अगर यह आधार नहीं रहता तो टिक टिक नहीं सकते थे लेकिन बोलने में यह कोई हेतु तो नहीं है ना कारण बोलना तो शरीर से हो रहा है पर अगर यह आसन नहीं होता स्तंभ तो बोलना नहीं हो पाता यद्यपि बोलने में कोई कारण नहीं है यह पर इस अगर ये आधार नहीं रहे तो शरीर ही नहीं टिकेगा ऐसे इसमें भी है स्थूल शरीर जान में अनुभूति में कोई कारण नहीं होता है लेकिन ये आश्रय बनता आधार बनता है उसका मन का सारी इंद्रिय आधार स्थूल शरीर है तभी वो यहां टिक करके कर रहा है काम नहीं तो बिखर जाता है तो जो भी होता तो ऐसे आश्रय रूप में ये होता है और वैसे सारी अनुभूतियां चूंकि आत्मा में होती है ना भी ज्ञान विज्ञान है हो रहा आत्मा में लेकिन बिना मन के आश्रय के नहीं होता है वो भी मन से कुछ गुण मिलते हैं उसमें शरीर के गुण तो नहीं मिलते हैं इसमें सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर के गुण मिल करके काम करते तो ऐसा नहीं होता है लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो गुण है ये आत्मा के साथ मिलके काम करते हैं आत्मा की जो अनुभूति करने की क्षमता है ना वो इतनी नहीं है वो इतना नहीं कर पाएगा लेकिन सत्युगुण मिलता है जब उसको तब हाँ तब वो जानना कर पाता है अहंकार उसको मिलता है तब वो अनुभूति कर सकता है नहीं तो अनुभूति नहीं कर सकता तो ये गुण उसको पूरी पूरी सहायता करते हैं मिलकर के एक तरह से करता है लेकिन एक तरह से दोनों शक्तियां मिलकर के समझिए होता है अलग से नहीं होता है इसी रूप में होगा सारा जो महत है बुद्धि है अहंकार है मन है ये तीनों मिलकर के अपने अपने जुड़कर करके काम करते हैं जैसे मन का तो है जान का वो करते रहना संकल्प विकल्प करेगा दोनों पक्षों को रखता है अपने साथ वो मन से काम होता है इससे कोई निर्णय नहीं होता है मन में दोनों पक्ष रहते हैं रखे हुए अब मन उसमें क्या होता है बुद्धि से निर्णय होता है वहाँ हाँ उसमें से एक को पकड़ लेता है हाँ ये वाला चाहिए तो दोनों ज्ञान होते ही रहते हैं उन दोनों में से एक को पकड़ता है तो जिससे पकड़ता है वही बुद्धि है में से एक को पकड़ लेता है ना बुद्धि है दो जानों में से एक जान को पकड़ लेता है कि ये वाला चाहिए यानी अच्छा भी अपने पास है बुरा भी अपने पास है दो चीजें होता नहीं है दो में से एक को पकड़ता है वो आत्मा से ही पकड़ता है नहीं होगा वो साधन ही रहता है जैसे इसके अंदर अब इतने सारे शब्द हैं ना और अब इसमें से एक को हमने पकड़ लिया है कि ये शीर्षक रखेंगे इस मंत्र को तो इस जैसा मंत्र है ऐसे ही नीचे की व्याख्या भी है ना दोनों देख जैसे ही है लेकिन हमने निर्धारित कर लिया कि इसके आधार से सारा ये होना चाहिए ये शीर्षक रहेगा एक बुद्धि हो गई जैसे कि ऐसे वहां पे दो तरह के दोनों पक्ष हैं मन में संकल्प विकल्प के में ये कि नहीं खाना चाहिए दोनों है जान दोनों जान अगर रहेगा तो संशय की स्थिति रहेगी इसमें व्यवहार नहीं होता है तो दोनों ही जान है तो दो में से कौन लेगा मन दोनों के लिए बराबर है वो दोनों लाके रख देता है अब दो में से एक को पकड़ना है तो मन से नहीं पकड़ पाएंगे ना मन तो दोनों को पकड़ाएगा इसलिए तीसरे की अपेक्षा हो जाती है वहां बुद्धि के द्वारा फिर अब उसको हम पकड़ते हैं दो में से एक साधन चाहिए जैसे गाड़ी का गेयर होता है ना गेयर में गति सीमा निर्धारित रहती है ना उस सीमा के अंदर कम अधिक भी फिर करते हैं दूसरे एक, उससे एक्सीटर या क्या बोलते हैं कम अधिक करके उस निर्धारित गति को भी कम अधिक करते है ना फिर पर एक गति सीमा पहले बनाते हैं से उसमें थोड़ा अधिक एक सीमा तक कम अधिक कर सकते हैं ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो वो अधिक अधिक गर बना करके फिर कम अधिक तेल से करते हैं तो गयर समझ लीजिए बुद्धि है वो एक चीज को पकड़ के रखती है कि इसी विषय में करना है अब संकल्प के जितने भी ज्ञान बीजान अंतर्गत करोगे तो वो भी पकड़ में होनी चाहिए और ज्ञान बीजान बढ़ाते भी, भी रहना चाहिए एक तो स्थिर रहता है वहां दूसरा चलता रहता है तो बुद्धि तो स्थिर रखती रहती है वो उस ज्ञान को पकड़ के रखती है फिर मन से अब उससे संबंधित उल्टा सीधा सारे फिर इकट्ठा करेंगे तो ये बुद्धि को विषय को पकड़ के रखना ये तो बुद्धि का काम हो गया और ज्ञान को निरंतर चलाते रहना वहा कम अधिक करते रहना ये मन का काम होगा ये चीजें हैं सारी चीजें जो अनुभव में आ रही है ये अहंकार से होगा मन से नहीं होगा बुद्धि से नहीं होगा लेकिन लगता है ना कि ये है अनुभूति जो होती है जानता है उसको लेकिन ये ऐसा स्वरूप है इसका जैसे ये पुस्तक लाल है ये हाँ तो ये लाल क्या है? रहा है ना कुछ ये इसका स्वरूप है तो ये स्वरूप हमको अहंकार से पकड़ में आ रहा है यानी वो किसी भी स्वरूप को अहंको सत्ता को बताता है कि ये ऐसा होता है यानी किसी न है बुद्धि तो केवल उसको यही रहेगा दूसरा नहीं रहेगा मन बताएगा कि ऐसा भी और ऐसा भी है दोनों लाएगा वहां पर लेकिन एक फिर भी एक नियत स्वरूप दिखता है ना ये ऐसा है ये ऐसा है ऐसा लगता है ना एक को ना स्थिर इसमें तो ये जो स्थिरता दिखती है एक स्वरूप ये अहंकार से होता है कई तो में से एक को किया में से एक जो पकड़ रखा है वो बुद्धि है और कई है वो कई को ले आता है उठा करके वो मन है लेकिन ये एक है या कई है इनका भी तो एक आधार है ना स्वरूप उस स्वरूप की ये दोनों एक नहीं कराएंगे इसकी प्रती अहंकार से होगी जैसे मैं हूं एक तो हुआ ना कि मैं काला गोरा जो भी हूं इस तरह या मनुष्य हूं विशेषण हो गया लेकिन मनुष्य के अंतर्गत भी कुछ तो है ना तो जो है ये मैं ये जो मैं लगना है ना जिससे किसी का स्वरूप अपने को दिख जाना है पता चलना अनुभव में आना या कहिए अनुभव जो हो रहा है किसी का स्वरूप उसका कारण अहंकार है इस लाल रंग को अहंकार के बिना नहीं पकड़ सकते नहीं कराता है किसी के गुण का नहीं गुण की अनुभूति जो होगी वो अहंकार से होगी सत्ता पकड़ में आएगी और ये सत ज्ञान होगा उसका अनुभव होना जो है कई है ये है ये है ये है ये सारा मन से होगा संग्रहित और उनमें से निर्णय अब लेना है दस नाम आपको याद हैं दस के दस एक साथ है लेकिन उसमें से एक बोलना है अपने को तो छाटेंगे ना किसी से तो एक को पकड़ने के लिए चाहिए ना कोई नहीं तो दस के दस आ जाएंगे एक साथ तो दस में से नौ को छांट देना है अलग करना है एक को ही लेना है वो एक यंत्र रहेगा तभी तो ना आपके चिमटा में मान लो ऐसी हाथ से आप पानी पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ सकते ना क्यों नहीं पकड़ सकते उसका जो कण है उतने छोटे हमारे पास नहीं है साधन हम जब भी पकड़ें तो ऐसे ही पकड़ेंगे उसको उसके बिना पकड़ ही नहीं सकते ढेर सारे पकड़ में आएंगे लेकिन सूक्ष्म होगा उसके पकड़ने का साधन तो हम एक कण को उसमें पकड़ सकते हैं मिट्टी का ढेला इतना सारा हम पकड़ेंगे ना उसका एक नहीं आता है पकड़ में लेकिन बहुत सूक्ष्म होता पकड़ने का हमारे पास तो उसका एक कण पकड़ सकते थे तो मन समझो ढेर को पकड़ के रखता है सारा जितना भी उल्टा सीधा जितने भी सब होते हैं मन में तो वो जब भी उपस्थित करेगा तो सारा उपस्थित करेगा अपने सामने उसमें से एक नहीं निकाल सकते पर निकाले भी ना काम नहीं चलेगा उसमें से एक जो छांटते हैं वो बुद्धि से छांटते हैं हजारों में करोड़ों हैं वहां पर जान उस करोड़ जान में से एक ही ज्ञान हमको लेना होता है तो बुद्धि से छांटता है केवल पकड़ में लेता है वो ज्ञान तो सारा होता है उसको नहीं आत्मा को जितना भी है ना सभी जान रहता है उसके सामने रहता है हाँ में नहीं रहता है में नहीं मुझे ये चाहिए कहा से होगा मान लो पकड़ने के बाद यदि उसको होता कि ये मुझे चाहिए तो चाणक कैसे होती होता है उसके पास तो उसको चाहिए कि इनमें से मुझे ये चाहिए और अभी छाटा हुआ नहीं है तो मुझे ये चाहिए ये कैसे करेगा वो उसके में है। पहले रहेगा ना उसके पास तभी तो वो इच्छा प्रकट कर पाएगा कि मुझे ये चाहिए इसलिए उसके पास तो सारा उपलब्ध रहता है लेकिन वो उस रूप में नहीं रहता है कि व्यवहारिक रूप में रहे सामान्य रूप में रहता है वो विशेष करता है फिर बुद्धि के द्वारा उनमें से एक छांट लेता है उस बुद्धि के आधार पर अब व्यवहार शुरू करता है ये, उसी को निश्चय भी कहते हैं ना इसने यानी इतने ज्ञानों में से जिस ज्ञान को पकड़ लेते हैं हम वही निश्चय है उसका निश्चय कभी पकड़ लेते हैं इसलिए उल्टा निर्णय हमारा होता है ठीक को पकड़ते हैं सीधे को तो वो निर्णय हमारा ठीक होता है करना होता है वो ये पकड़ में जो आना है वही निश्चय है वो पकना होगा ये बुद्धि से होगा जी कई तो हम कोई विषय होता है। तो कारण है कि बाहर से हमारे ऊपर ज्ञान होता है इंद्रिया हमारी इच्छा और अनिच्छा दोनों तरह से पकड़ती है जान को जैसे शब्द आ रहा है तो ऊपर रोक नहीं सकते ना वो तो आ जाएगा ऐसे रूप सामने आंख खुली है तो वो पकड़ लेगा आँख वो दिखाई दे देगा तो लेकिन अब इसको और चलाना है कि नहीं ये हम करेंगे अब देंगे स्थिति बनाए रखेंगे तो आता रहेगा वो जान रोक दिया तो नहीं आएगा जिसको जी दिख रहा है लेकिन हम सोचने लग गए दूसरे तो वो बंद हो जाए कट जाएगा उसका उसी के बारे में सोचने लगे तो नहीं कटेगा आप तो आरंभ तो होता है बाहर से वो हो जाता है बाहर से लेकिन आगे आप चलाए कि नहीं चलाए ये हमारे ऊपर रहता है तो ध्यान नहीं अगर दिया कि हमने आरंभ किया है इसको तब लगेगा अपने आप अप हो गया है लेकिन अब जैसे कोई चीज होता है ना कोई शब्द पहले याद नहीं होता है कोई सूत्र है कुछ भी है अपने तो रखा है लेकिन उठ नहीं रहा है तो ये लगता है ना है तो वो वो पेट में तो है मुंह में नहीं आ रहा है अभी तो कुछ ज्ञान तो होता है ना उसका पर वो स्पष्ट रूप में नहीं होता है हमारे पास वो उसके स्तर होते हैं एक दूसरी अवस्था में जब आएगा तब तो पूरा दिखेगा मन के करना चाह रहा हूँ लेकिन जहाँ वो नहीं है ऐसी अपेक्षा तो वहा फिर जान लगता है अपने आप हो गया ये स्वाभाविक रूप में करते रहते हैं उसको घूमेगा मन घूम करके सारा ला देगा जितना भी है उसमें से, उस से अब उसमें से छना होगा वो आ जाता है कि वो वहां पर संस्कार रूप में जो है ना, वो दुर्बल है अभी दूसरे वाले संस्कार प्रबल हैं, इसलिए वो जल्दी अनुभव में आ जाता है इसके छीण है कम है इसलिए ये छिपा हुआ रह जाता है तो छिपा रहने पर वो छूट जाता है दूसरे को पकड़ लेते हैं झटका करेगा भाई, चढ़ने का ये तो सारा मतलब एक तरह से रखा हुआ ऐसी पुस्तक है ये जो भी है तो अब इसमें से कौन सा लेना है कौन सा पढ़ना है अपने को ये तो सारा हम करेंगे ना इसमें एक साथ आ जाएगा सब पर अब पढ़ने के लिए भी अलग अलग करना पड़ेगा कभी ऐसा भी करते है ना हाथ रख के पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते पुस्तक तो उसमें थोड़ा पढ़ता है लेकिन हाथ रख के पढ़ते हैं जब तो इतना वो नहीं होती है विचलित बुद्धि तो ये हाथ समझो रख लेना ये बुद्धि हो गया ऐसे मन है ये रख दिया था वही पकड़ में आएगा इधर उधर शब्द नहीं आएंगे ज्यादा तो ये बुद्धि का काम हो गया तो और सारा जो दिखना है अभी वो अहंकार का रह गया तो ऐसे तीनों अंतकरण हमारे काम करते हैं वहां पर तो इसलिए हम इसके आश्रित हैं लेकिन इसके बिना काम नहीं करेगा पर था कि हमारा काम जो होता है ज्यान भी ज्यान का वो केवल सूक्ष्म शरीर में होता है पर शरीर भी बिना स्थूल के टिक नहीं सकता और बाहर के काम फिर इसी स्थूल शरीर से होते आश्रय है पहला आश्रय तो सूक्ष्म शरीर हो गया फिर दूसरा आश्रय ये स्थूल शरीर हो गया फिर तीसरा आश्रय अब ये जहाँ पर है घर मकान में हो गया कहते हैं फिर अब ये घर मकान कहाँ पर है पृथ्वी पर है फिर के अंदर फिर से भी जीवन नहीं चल पाता केवल जल है वायु है अग्नि है सभी का सहयोग से ये जीवन चल रहा है आगे इसलिए टिका हुआ है अगर वायु हटा दी सारी जाए तो भी जीवन नहीं चल पाएगा जल हटा दिया जाए तो भी नहीं चलेगा अग्नि हटा दिया जाए प्रकाश हटा दिया जाए तो भी जीवन नहीं चलेगा जीवन जो चल रहा है इनके सारे ही आधार हैं तो इन सबके माध्यम से हमारा जीवन चलता है तो ये सभी बास के कारण हो गए वसु हो गए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सोरी चांद जितने भी जिनके कारण से चल रहा है टिका हुआ है सारी चीजें भौतिक है प्राकृतिक है ये हमारे लिए क्या होता है पर्याप्त नहीं होता है तो स्थितियां रहती है कि जब तक हमने अभी दूसरा कारण क्यों बताया कि ईश्वर भी वास के स्थान है दोनों है ये ईश्वर भी वास का है और जी पृथ्वी आदि भी वास के स्थान है लेकिन ईश्वर वाला जो वास है वो मुख्य है पहले वास में तो क्या होता रहेगा आज इस कमरे में है कल दूसरे कमरे में चले जाओ जी फिर दो महीना दूसरे में रहे फिर कहा तीसरे में चले जाओ तो कैसा लगता रहेगा तो अच्छा लगता है तो बदलते रहने से आपको सामान इधर से उधर किसकाना पड़े सब कुछ करे तो तंग होंगे ना तो ये स्थिति यहाँ ऐसे ही है कि बार बार कमरा बदलता है ये कोई दस साल में बदल जाता है कोई पचास साल में बदलता है ये जितने भी यहाँ है सब बदलने वाले हैं जो मिला हुआ है इसमें दूसरे में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा फिर भी जाना क्यों नहीं चाहते एक को जिसमें हम रह रहे हैं अगर का, का, ये कहा जाए छोड़ के उसमें चले जाओ तो नहीं जाना चाहते ना एक कीड़ा भी है वो अपने शरीर को छोड़ना चाहता है क्या जबकि मनुष्य शरीर या किसी शरीर बहुत गुना अच्छा है पर वो मरना नहीं चाहता है ना मरना नहीं चाहने का मतलब उस शरीर को आश्रय को नहीं छोड़ना चाह रहा है तो डर से नहीं छोड़ना चाहता है ना पता नहीं उसको अगले क्या होगा लेकिन वो हो रहा है छोड़ना पड़ रहा है इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है तो ये एक देशी आश्रय जो है ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं होते हैं इनके आश्रित रह करके हम वे चैन से नहीं रह सकते आश्रय तो है ये लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। तो जब देखेंगे कि बार-बार ये बदलता रहता है, ऐसी स्थिति जब आएगी, तो फिर अब क्या होगा अपने को धीरे धीरे हटने की स्थिति आएगी जो ईश्वर वाला है वो कैसा है एक तन्मय स्वरूप है व्याप्य व्यापक है ना ईश्वर के साथ उसके जो आश्रय है उसमें तो हम पूरे मिल जाते हैं नहीं रहता है ईश्वर का जो आनंद है होगा उसमें और अपना जब घोल मिल हो जाएगा उसमें तो हम भी तो वही हो जाएंगे ना प्रकृति वाला है इसमें क्या होता है वो घोल मिल नहीं होता है हाँ दिखते रहेंगे और ये छोटा सा दिखता रहेगा सा है ये दोनों अलग रहते हैं बहुत पर्याप्त नहीं होता है ये ये कितना कितना ही मिल गया ये। कितना भी मिलने के बाद होता है है नहीं कि पूरा नहीं हुआ तो कि वो तो तो है ना सारा तो तो तो तो दे, तो। दे देता है उस समय उसमें उस अंतर क्या होता है यहाँ वाले से शरीर के साथ हम किसी एक आश्रय में रहते हैं सभी में तो रह नहीं पाएंगे ना मान लो मन के आश्रय से रह रहे हैं तो मन का जो एक कण होगा उतने में ही रहेंगे मिलेगा वो संबंध से मिलेगा गुण दूसरा तो जोड़ हो गया उसमें प्राकृतिक जितने भी मिल रहे हैं हमको ज्ञान जान वो सभी संबंधों से मिलते हैं कट कट करके ईश्वर वाले में ऐसा नहीं होता है होता है ईश्वर के साथ तो पूरे हो जाते हैं एक ज्ञान स्वरूप दोनों होने से उसमें ये अंतर नहीं रहता है वो पूरे ही घुल मिल जाता है एकदम तो अब उसमें फिर क्या होती है अपने आप विस्तार की स्थिति हो जाती है इसमें तो संकुचित रहता है हाँ प्राकृतिक आश्रय जब तक है तब तक बुद्धि संकुचित रहेगी और इसमें लगता रहेगा कि और हो जाए और हो जाए और हो जाए तो समाधि वाले में स्थल रहता है लेकिन इतना होने के बाद भी क्या है हैं जो पूर्ण फैलाव चाहिए उसको वो नहीं होता है स्थिति होगी ना इसमें संकुचित बुद्धि रहती है लौकिक जितने भी आश्रय है इसमें हम और अधिक हो जाए चाहते रहते हैं ना एक कमरा हमारे पास है तुम तो चाहते हैं दूसरा भी हो जाए हमारे पास एक मकान है तो दूसरा मकाते रहते हैं तो ऐसी लौकिक जो स्थितियां हैं वास हैं, उसमें लग संकोच बना रहेगा ये भी हो जाए ये भी हो जाए ये हो जाए इस तरह की बुद्धि रहेगी यानी जब तक हमारे पास संकुचित बुद्धि है तब तक कईयों की कामना होती रहेगी लेकिन ईश्वर वाले के साथ में क्या होगा फिर कईयों वाली बात हट जाती है उसमें पूरा विस्तार ही हो जाता है आपको जैसे बैठने के लिए बस में होती है तो किसी एक कुर्सी पर ही बैठना चाहेंगे ना कई सारी कुर्सियां है वहां तो अब उसमें सभी पर बैठ नहीं सकते तो वहां तो बुद्धि ही ऐसी होती है ना कि कोई एक मिल जाए मुझे लेकिन मान लो सीधे मैदान में बैठना हो तो वहां बैठने में खुल जो खुलापन होगा कुर्सी वाले खुलापन अंतर रहेगा ना दोनों में पूरा गद्दा बिछा हुआ है एक तो उस पर बैठना जा करके या एक कुर्सी पे बैठना है जा करके दोनों में अंतर होगा कि नहीं आपको अंतर कैसा होता है देखना हो तो कभी कुत्ते को देखना घास जब होती है ना बड़ी हुई कुत्ता बैठेगा नहीं उसमें केवल गधे को देखना वो क्या करता है पूरा लेट लगाना शुरू कर देता है उसको बैठने से जो थोड़ा सा आनंद आता है ना वो एकदम लोटपोट शुरू कर देता है फिर घास में कुत्ते को देखना कैसे होता रहता है वो थोड़ी सी जगह में वो नहीं होगा उसको एक कुर्सी पे बैठ जाए कहीं पर बैठ जाए तो वो नहीं आएगा ना उसको आनंद गुलापन जो आता है वो तभी आता है कि ये तो फैला है पूरा वो फैला है तो फैलाओ अपना पैर खुली बुद्धि एकदम से हो जाती है वहां और थोड़ी है तो वो होगी नहीं बुद्धि खुलेगी नहीं तो ऐसे छोटे आश्रय जब रहेंगे तो खुद ही अपने कुर्सी पे बैठ के देखो और बिस्तर पर देखो इसमें अंतर आपको दिखेगा फिर तो शांति बिस्तर में जाके होती है अंदर से उल्लास जो होता है कुर्सी कितनी अच्छी कुर्सी मिल जाए तो नहीं होता है ना कुर्सी में फिर भी संकुचित ही रहता है ठीक है बैठ जाते हैं बैठ गए कुछ नहीं होता है लेकिन बिस्तर आते ही लगता है पैर फैलाओ सो जाओ वहां जो खुलापन होता है ये सीमित में नहीं होता है तो यही अंतर दोनों में आएगा प्राकृतिक आश्रय जब तक रहेगा संकुचित रहेगा उसमें बुद्धि खुलेगी ही नहीं।, नहीं आती व्यापकता वो और ईश्वर वाले में ठीक ऐसे हो जाएगा कि पूरा खुला गद्दा मिल गया खुले कुत्ते को जैसी घास मिल गई गधे को मिल जाता है पूरी भूमि ऐसी जीवात्मा को वो पूरा खुलापन मिल जाता है तो वहां बुद्धि हमारी बिल्कुल विस्तृत हो जाती है संकुचित नहीं रहती इस आश्रय से ये वाला आश्रय पड़ा है तो उस आश्रय को वो चुकी है और हमको उपलब्ध है अभी हम कर नहीं रहे उसको प्राप्त तो इसलिए दोनों बता दिया कि वो भी वसु है और ये भी वसु है पर वो अपने आप भी वसु है इसलिए उस वसु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए नहीं होता है अलग अलग नहीं है ये चित्त के स्तर के अनुसार है जैसे योगदर्शन का कहा ना पहला पाप वो पूरा है अपने आप में लेकिन किसके लिए है वो समय चित्त को जिसका विवेक वैराग्य हो गया है इतना अधिक पर वैरागी जैसी स्थिति आई है तो वो इसी से कर लेगा वो वृत्तियों का सारा निरोध करते ही उसकी समाधि हो जाएगी समाधि होने के बाद ज्ञान हो जाएगा उसको लेकिन जिसकी अभी वैरागी की स्थिति नहीं बनी है तो उसके लिए फिर से कहा दूसरे पाद वाले में कहा क्रमशः करो उसमें भी पहले दो विभाग बना दिए दूसरे पाद में भी तपस्वादे ईश्वर प्रणिधान से ही हो जाएगा इतना और फिर तस् सेतु रवि तक बता दिया इसके बाद फिर अब दूसरा विभाग बनाया है यम नियम वाला योग अनुष्ठान यानी इतना भी ज्ञान विज्ञान पहले दे दिया सारा पर फिर भी नहीं हुआ उससे तो अब कहा गया अब इसका अनुष्ठान करो चीजें वही है विषय वही है जो यमनियम वाला कर रहा है ना चल रहा है उसको भी इसी में आना पड़ेगा नित्या सूची जो कुछ भी है उसको भी जानना पड़ेगा और जो पहले पाद में है वो भी अनित्य सूची को जानता ही है यमनियम को भी जानता है अनित्य सूची आदि जो भी दिया है दूसरे पाद में उसको भी बुद्धि वैसी सप्तदा प्रांत भूमि जो कहा है ना उसमें वो पहले पाद वाले से अलग नहीं है पहले पाद वाले की भी वही बुद्धि होगी पहले पाद वाला तो रहित हाँ रहेगा अंतर्निहित होता है सारा अलग अलग नहीं है केवल एक से हो जाएगा ऐसा नहीं केवल स्तर का भेद है अभी ये स्तर है आगे और बढ़ाना होगा फिर बढ़ाना होगा ऐसे स्तर बनता जाएगा और योगाभ्यास में एक साथ नहीं होता है सारा धीरे धीरे होता जाता है ना ये एक एक कई जन्म भी लगते हैं इसमें सारे के सारे चित्त के स्तर के अनुसार है तो आपका चित्त का स्तर किससे मिल रहा है उसका अनुष्ठान करो जोन वाला हो रहा है उसको करो लेकिन जाते रहना है आगे जाएंगे चलते जाएंगे अंतिम चीज वही है स्वरूप ही जानना है ना तीनों का अपनी पृथकता देखनी है बुद्धि से शरीर से अपनी पृथकता देखनी है ऐसे ईश्वर से अपनी पृथकता देखनी है तीनों को जानना है और पृथक पृथक में जानना है सामान्य विशेष इसी बात को वैशेषिक में कहेगा या न्याय में कहेगा उसकी भी यही है सारी कोई तो अलग विषय नहीं है उसके सामान्य भी समान्य रूप से जानते हैं फिर विशेष रूप यानी ये इससे अलग है तो कितना अंतर दोनों में है, है। तो आत्मा भी चेतन है ईश्वर भी चेतन है दोनों सामान्य हो गया लेकिन चेतन होते हुए भी भेद है तो उस भेद को विशेष कहते हैं तो शरीर में भी अभी जैसे यहाँ सतगुण से भी ज्ञान होता है आत्मा से भी ज्ञान होता है दोनों होता है फिर भी दोनों में अंतर होगा एक सहायक होता हुआ भी चेतन नहीं है चेतना में केवल सहायता करता है तो ये सामान्य विशेष धर्म हो गए वहां तो ये दोनों धर्मों को जानना होगा जाना तो वही होगा अंत में जाकर के तो वो अंतिम सामान्य विशेष ज्ञान जब हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा करना वही पड़ेगा वेद में जैसे अब कुछ नहीं कहा जानने को उसने तो केवल कहा ना तमेव विदित वहां केवल ईश्वर को ही लिया उसने तो ऐसा नहीं है कि योग दर्शन में ईश्वर नहीं आएगा या दर्शन वाले के लिए ईश्वर की नहीं है या वेद वाले के लिए अब दर्शनों की वो जो यमनियम आदि का अनुष्ठान वो वेद वाले से अपने ये काम करते हैं तो उस रूप में इसको चलाना चाहिए